महाभारत द्रोण द्रोणपर्व चरशोध्याय अभिमन्यु के द्वारा दुशासन और कर्ण की पाजय सजय उवाच तदा समभवदुद्धम तय पुष्ग तस्ले महाबा सौभद्रपरवीर स सरम कामुखि लाघवन व्यपात दुस्सासन श्रैर्घोर क्षत संजय कहते राजन तदनंतर उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध होने लगा उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबाबु सुभद्रा कुमार ने बड़ी फुर्ती के साथ दुशासन के बाण सहित धनुष को काट गिराया और उसे अपने भयंकर बाणों द्वारा सब ओर से छत विक्षत कर दिया सर्वेक्षत तो प्रत्य मित्रम अवस्थितम अभिमन्यो स्मरण धीमान दुशासनम्रवीण इसके बाद बुद्धिमान मुस्कुरा कर सामने विपक्ष में खड़े हुए दुशासन से जिसका शरीर से अत्यंत घायल हो गया था इस प्रकार कहा निष्ठुरम त्यक्त धर्म आक्रोशन पराजनम बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं युद्ध में सामने आए हुए और अपने को सूरवीर मानने वाले तुझ अभिमानी निष्ठुर और दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ जयोन्मत्न भीम से बहुबद्ध प्रभासी अक्षकूटम सौ बल सत्म्रा ोपानात्म ओ मूर्ख तूने ने क्रीणा में विजय पाने से उन्मत्त होकर सभा में राजा धित्राष्ट के सुनते हुए जो अपने निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित किया था और शकुने के आत्मबल जुए में छल कपट का आश्रय लेकर जो भीमसेन के प्रति बहुत सी अंट बातें कही थी इससे उन महात्मा धर्मराज को जो क्रोध हुआ उसी का यह फल है कि तुझे आज यह दुर्दिन प्राप्त हुआ है परवितपहार क्रोध से ज्ञाननाश से द्रोहश्यात पितृण मम राज्य हरणस्यो गृधनिदा तत्वेदुप्रात प्रकोप दिवि महात्म दूसरों के धन का अपहरण क्रोध अशांति लोभ ज्ञान लोभ द्रोह दुस्साहस पूर्ण बर्ताव तथा तो मेरे उग्र धनुर्धर पितरों के राज्य का अपहरण इन सभी बुराइयों के फल स्वरूप उन महात्मा पांडव के क्रोध से तुझे आज यह बुरा दिन प्राप्त हुआ है अधर्मस्य दुर्मते स तस् उग्रम अधर्मस् फल प्राप्त अद्याहमस्थित दुर्मते तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर आज मैं सारी सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों द्वारा तुझे दंड दूंगा आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस क्रोध का बदला चुका हो जाऊंगा अमर जा कृष्णा जा में कलंक आज रोष भरी हुई माता कृष्णा तथा पितृतुल्यताऊ भीम से उनका अभीष्ट मनोहर पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा नहीं मैं मोक्ष से जीवन यदि संदधे काला अग्ना तु युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा ऐसा कहकर शत्रुवीरों का नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण का धान किया जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था वर्पयत यह बाढ़ तुरंत ही उसके वृक्ष स्थल पर पहुंचकर उसके गले की हसली को विदर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया मानो कोई सर्प बाबी में समा गया हो तत्पश्चात मनु दुस्शासन को पचीस बाढ़ और मारे सर अग्नि समस्पर्श आकर्ण समित स गाढ़ो व्यसित तो रथोपस्थ उपापि महाराज हो महाराज महत धनुष को कान तक खींच कर बैठक में बैठ गया महाराज उस समय उसे सारी मूर्छा आ गई सारे स्वर माणस तो दुस्साहसनम अचेतन रण मध्या दपो वाह मनु के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुआ दुशासन को सारथी बड़ी उतावली के साथ युद्ध स्थल से बाहर हटा ले गया पांडवा द्रौपदे विराट समीक्षत पांचाला उस समय पांडव पांचो द्रौपदी कुमार राजा विराट पांचाल और के, के दुशासन को पराजित हुआ देख जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे वादित्राणी चर्वाणी नाना लिंगाणी सर्वश प्रावादय पांडूना तैनिक स्वयं पांडू के सैनिक वहाँ हर्ष में भरकर नाना प्रकार के सभी ऋणवाद्य बजाने लगे और मुस्कुराते हुए वे सुभद्रा कुमार का पराक्रम देखने लगे अत्यंत वैरण दृप्तम दृष्टवा शत्रु पराजित धर्म महृत प्रतिमास्थया धारियतों ध्वजाग्रेसु द्रौपदेया महारथ साके धृष्टुम न शिखंडितिषकेतुश मंचालाजया पांडवा स बुदायुक्ता युधिष्ठिर गभ्य द्रवंतणकंबत्सव घमंड में भरे हुए अपने कट्टर शत्रु को पराजित हुआ दि अपनी के अपभाग में अग्रभाग में धर्म वायु इंद्र और कुमारों की प्रतिमा धारण करने वाले महारथी द्रौपदी कुमार सात चेकितान धृष्टधुम्न शिखंडी केके राजकुमार धृष्ट केतु मत्स्य पंचाल सिंजय तथा युधिष्ठिर आदि पांडव ने पांडव बड़े हर्ष के साथ उतावले होकर द्रोणाचार्य के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से उस पर टूट पड़े ततो भवन महायुद्धम काम तन्नंतर विजय की अभिलाषा रखकर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके सूरवीर सैनिकों का शत्रुओं के साथ महान युद्ध होने लगा तथा तो वर्तमान वही संग्राम एयर करे। महाराज महाराज जब इस प्रकार अत्यंत भयंकर संग्राम हो रहा था उस समय दुर्योधन ने राधा, राधा पुत्र कर्ण से जो कहा पश्य दुस्साथनमीर अभिमन्यो वशतम प्रतपन इवादित्यम धिघ्न तम सा कर्ण देखो वीर दुशासन सूर्य के समान शत्रु सैनिकों को संतप्त करता हुआ युद्ध में उन्हें मार रहा था इसी अवस्था में के में पड़ गया है अथ अच्छा चहित सुसन सिंघायु बलोत्कटा सौभद्र उद्यता पांडवा इधर यह क्रोध में भरे हुए पांडव सुभद्र की रक्षा करने के लिए उद्यत हो प्रचंड बलशाली सिंहों के समान धावा कर चुके हैं तथा अभ्यवरसत यह सुनकर आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर शीर अभिमनु प्रती बाणों की वर्षा करने लगा तस्रा तीक्षण ही विव्या परमेश अवज्ञापूर्वकम सूर सौभद्रशर जिरे सूर्यकर्ण ने सम्रांगण में सुभद्रा कुमार के सेवकों को भी तीखे एवं उत्तम बाणु द्वारा अवहेलना पूर्वक बिंद डाला अभिमन्यु सुख अभिध्यो राजन द्रोणम प्रेम सुर महाबना राजन उस समय महामनुष्य अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के समीप पहुँचने की इच्छा रखकर तुरंत ही तिहत्तर बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया तम तथा नाचित्रोणाथी आरुजन तम्रथात भद्र हस्तात्मजात्मज कोई भी रथी रथ समूहों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए इंद्रकुमार अर्जुन के उस पुत्र को द्रोणाचार्य की ओर जाने से रोक न सका ततः कर्ण जयत्रेसुरधनुष्मतमा स्त्राणी दर्शय सौश्रयिश्र विद्रेष्ठोराम शिष्य प्रतापवान्रि शत्रु दुर्धर्षम अभिमन्योम अत विजय पाने की इच्छा रखने वाला संपूर्ण धनुरो में बाढ़ी अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ परशरामजी के शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणु द्वारा शत्रु सुभद्रा कुमार अभिन्न को बिंध डाला और सम्रांगण में उसे पीड़ा देना आरंभ किया समरे कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य समरभूमि में शिथिल नहीं हुआ ततः शिलीक्षण भल्लरान तनुषिशूरा अर्जुन कर्णमाजयत तत्पश्चात् अर्जुनकुमें सान्न पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी हुई गांध वाले तीखे भल्लो द्वारा सूर वीरों के धनुष कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी धनुर्मंडल धनुमंडल छत्र ध्वज संस मासमें उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाड़ो द्वारा छत्र ध्वज सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया सन्नत कर्ण ने भी उसके ऊपर झुके हुई घाट वाले बहुत से बाण चलाए परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया तथ तो मुहूर्ता कर्ण से बाढ़वा सध्वज का तरदि घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमनु ने एक बाढ़ मारकर कर्ण के ध्वस्त ही धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया ततः गर्णम दृष्टि कर्णादन सौभद्रम अभ्यतृंब कामुखम तथो पेशा चाचरा जनात्री जु सौभद्रम चा पिता कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदीर्ण धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उस समय कुंती के सभी पुत्र और उनके अनुगामी सैनिक जोर जोर से गृदें बाजे बजाने और अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे इति श्री महाभारत द्रोण पर बढ़ी अभिमन्युवध पर बढ़ी कर्ण इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में कर्ण तथा दुशासन की पराजय विषयक चालीसवां अध्याय पूरा हुआ